नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 10 मई 2013 शुक्रवार ये वीडियो है राइट टू रिकॉल ग्रुप का हमने जो कैंपेन शुरू किया है कि नागरिकों को कन्विन्स करना कि वो सांसदों को एसएमएस से ऑर्डर भेजें एमपी को एमएलए को पीएम को सीएम को और सबको नहीं तो कम से कम सिर्फ एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजना तो इसका पर्पस क्या है? कैसे इसमें सफलता मिल सकती है? तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं कि राइट टू रिकॉल ग्रुप में एक जो हमने कैम्पेन किया वो ये है कि कौन-कौन के कानूनों से देश की परिस्थिति सुधर सकती है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको explain किया अलग-अलग वीडियो में ये मेरा right to recall party का manifest हो है जो कि आपको मिलेगा rahulmehta.com slash 301.htm पे तो इसके section 1.3 में है transparent complaint filing procedure तीन लाइन का कानून कि यदि ये कानून गैसेट में छपता है तो इतने इतने तो चार मेने के अंदर गरीबी गम ह पुलिस का करप्शन कम हो जाएगा वगैरह। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये सारे कानून गैजेट में छुपाने के लिए हमें कैम्पेन एक्टिविटी यानी प्रचार क्या करना है? कैसे संसदों पे, प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, धारा सभ्य पे दबाव बनाया जा सके कि जिससे उन्हें ये कानून छापने की मजबूरन परिस्थिति प なればじかんな、フィル、チュナウラな、チュナウメ、ジッキュ、ミッラナー、ユミッラナキュウエ、ハマレ、パンソ、エンピアジャンゲ、ハマレ、パティケ、オロ、ヨカノン、ラデンゲ、ウァゲラ。ヨアラガラ、タリケ、ロゴネ、アラガラ、ロゴ、バタテヘ、デシメ、カノン、ソダーネケリー、アブ、メジョ、タリカ、 私たちは、この時のジャン・アンドル・ケドワーが見つかるのは、この時のジャン・アンドル・ケドワーが見つかるのは、この時のジャン・アンドル・ケドワーが見つかるのは、この時のジャン・アンドル・ケドワーが見つかるのは、この時のジャン・アンドル・ーが見つかるのは、この時ン・アル・ケドワジャン・アンドル・ケドワーが見つかるのは、この時のジャン・アンル・ケドワーが見つかるのは、この時ジャン・アンドル・ケドーが見つかるのは、こ इस बात की उम्मीद रखनी है कि वो 500 में से 400 बिकेंगे नहीं। तो जनांदोलन कैसे खड़ा किया जाए और ऐसा जनांदोलन कि जिसकी वजह से सांसदों को ये कानून गैजेट में छापने की मजबूरन परिस्थिति पैदा हो। तो उसमें जो पहला स्टेप मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो ये है कि हमें नारेबाजी नहीं करनी चा� रैलियां नहीं निकालनी चाहिए वो waste of time है, waste of energy है तो फिर क्या करना चाहिए कि हमें 40 करोड़ 50 करोड़ नागरिकों को convince करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सांसदों को SMS से order भेजे कौन सा order भेजे मैं आपको कुछ 100-200 orderों के बारे में बताऊंगा मेरे Facebook notes में भी मैंने explain किए कुछ 200 order का मैंने list बनाया है उनमें आ रिमूव भी कर सकते हैं जो भी ऑर्डर आपको ठीक लगे वो ऑर्डर भेजने हैं जैसे कि मैंने सांसदों को एक हुकम भेजा अब तक मैं मैंने अपने सांसद को पांच हुकम भेजे हैं एसएमएस से और मैं कुछ पंद्रह सौ हुकम दो एक महीने में भेजने वाला हूं तो पहला हुकम जो मैंने एमपी को भेजा वो ये था मैं पूरा पढ़के सुनाता हूँ किरिट बाई मेरे सांसद श्री का नाम है श्री किरिट बाई मेरा वोटर नमबर उसके बार लिखा है एहमदाबाद वेस्ट Constitution makes it duty of every citizen to send necessary orders to MP via SMS मतलब कि सम्वीधान के अनुसार ये मेरा फर्स बनता है कि मै I am ordering you to pass Lokpal law with right to recall Lokpal clauses so that citizens can directly recall corrupt Lokpal without having to file any case against him in Supreme Court. Thank you. मतलब कि आप right to recall Lokpal के clause के साथ Lokpal का कानून pass करो ऐसा order मैंने अपने सांसद को SMS से भेजा. दूसरा मैंने SMS भेजा वो भी पढ़के सुनाता हूँ कश्मीरी रित भाई It is my constitutional duty, political duty, moral duty, and religious duty to send necessary orders to MP via SMS. Matlab ki ye m e constitutional furs banta hai, bandharan keanu sar ka samidhanik mera furs hai, mera dharmik furs hai, mera netik furs hai, mera rajnetik furs hai, ki maabne sansa SMS はあなたのことを知っているのは何を知っているのか分からない。そして、何を知っいるか分からない。CRPF、CR F, Central Reserve Police Force、その後、その後、いのい CRPF のサインいるのは、シリナガル、カいる。 तो उनका यूनिट होता है 12 सैनिक का, 15 सैनिक का। तो मनमोहन सिंह ने कानून बनाया है कि 15 में से सिर्फ 50 सैनिकों के पास बंदूक होगी, बाकी 10 सैनिके वो सिर्फ लाठियाँ लेके घूमेंगे, बंदूक नहीं होगी उनके पास। अभी तीन-चार महीने पहले जो CRPF के तीन-चार सैनिक मरे उसका कारण यही था कि बारा के पास बंदूक नहीं है तो उन्होंने उसी को निशाना बनाया जिनके पास बंदूक नहीं थी अब जिनके पास बंदूक थी वो तो अपने अपना ये सुरक्षा पहले करेंगे उन्होंने अपने बचाव करने की कोशिश की अपना बचाव किया लेकिन जिनके पास बंदूक नहीं थी वो मारे गए और मनमोहन सिंह ये कानून क्यों बन जवान मरे देश उतना कहेगा कि भाई छोड़ दो ये देश दे दो अमेरिका को दे दो पाकिस्तान को दे दो चीन को तो ज्यादा CRPF के सैनिक मरे इसलिए मनमोहन सिंह ने इस तरह का कानून बनाया है कि CRPF के पंद्रह लोग जब अठारह लोग जब सर्वे के लिए निकलेंगे तो उनमें से सिर्फ वन थर्ड के पास ही बंदूक होगी तो मै उसके बाद मैंने यह हुकम भेजा है कि आप speaker को order दो कि वो speaker अपना mobile number अपने website पे डाले, MP का mobile number आपको website से मिल जाएगा, 70-80% का mobile number है, और जिनका नहीं है, तो आप उनको landline से contact करके order दो कि वो अपना mobile number website पे डाले, もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、s う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も s 一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、 तो मैंने अपने MP को ओर्डर किया कि आप speaker को ओर्डर करो कि वो parliament में resolution रखे कि नरेंद्र मोदी को प्रजान मंतरी बनाना है और जब ये resolution speaker parliament में रखते हैं I order you to vote yes on it मैं आपको हुकम करता हूँ कि आप इस पे हा में vote किजिए ताकि अब मैं जब आपको कह रहा हूँ कि तो मैं ये नहीं करा कि आप नरेंद्र मोदी का ही नाम रखो जो भी व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री की खुर्सी के लिए सबसे योग्य है या सबसे कम अयोग्य है जो भी आपको ठीक लगे उसका नाम आप इसमें रख सकते हो जैसे कि मान लो आपको नीतीश कुमार ज़्यादा पसंद है तो आप अपने एमपी को ऑर्डर भेजो कि आप कि स्पीकर ऑर्डर करें कि नीतीश कुमार को पीएम बनाना है वैसा वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखे और वो प्रस्ताव आया था उसपे वो हाँ करे आपको यदि मायावती को, को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आप मायावती का नाम रखो आपको राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आप राहुल गांधी का नाम रख कैसे नेस करो मैं कि मेरा ये धार्मिक फर्ज बनता है कि मैं आपको एसएमएस से ऑर्डर भेजूं धार्मिक फर्ज कैसे बनता है सत्यार्थ प्रकाश में दयानंदन सरोसोतीजी ने लिखा है स्वामी दयानंदन सरोसोतीजी ने लिखा है कि राजा प्रजाधिन होना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश के छठे चैप्टर के पहले पेज पे लिखा है राज धर्म के राजा प्रजादिन होना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि हमारे नागरिकों का ये फर्ज बनता है, धार्मिक कर्तव्य बनता है कि हम राजा को प्रजादिन रखें। धार्मिक किस तरह से क्योंकि ये सत्यार्प्पकाश का जो श्लोक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अथर्वेष से लिया है और अथर्वेष है वो सीधा वो ऋषि मुनियों � तो ये अथार्वेद में लिखा है कि हम नागरिकों को हम नागरिकों का फर्ज बनता है कि हम राजा को प्रजादिन रखें। अब प्रजादिन का मतलब क्या होगा कि वो प्रजा के आदेशों के अनुसार काम करे तो हमें नागरिकों को आदेश तो भेजने पड़ेंगे। हम आदेश भेजेंगे तभी तो वो आदेश के अनुसार काम कर पाएगा। तो ये पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे एसएमएस ऑर्डर भेजे हम यानी कौन देश के 80 करोड़ नागरिक मतदाता भारत में की आबादी हो गई अभी 133 करोड़ जितनी और उनमें से 80 करोड़ 18 साल से ऊपर है 78 करोड़ 80 करोड़ जो भी है और वो रजिस्टर्ड वोटर है उनमें से अधिकतर कुछ 76 77 करोड़ र 77 अस्सी करोड़ नागरिकों का ये मौरल ड्यूटी है कि हम अपने अपने सांसदों को एसएमएस से ऑर्डर भेजें। तो अब मेरी कंस्टिट्यूशन सी जो अहमदाबाद वेस्ट उसमें कुछ 18 लाख, 20 लाख वोटर हैं। तो 20 लाख लोग एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजेंगे तो एमपी तो पकड़ा जाएगा। 20 लाख तो क्या वो द पचास, सो ओर्डर भेजने की बात कर रहा हूँ, हर एक नागरीक को, तो उसका systemic solution क्या है, systemic solution यह है, कि MP एक और नंबर खरीदे, mobile number, और उसको वो computer से connect करे, ताकि उसके personal mobile पे SMS नहीं आएंगे, जो computer पे number connected है, उसी पे SMS जाएंगे, 何が起きているかを見つけたら、RSMS を見つけたら、ے, MP が見つけたら、MP が見つけたら、何が起きているかを見つけたら、が人きているかを見つけたら、何が起きるかを見つけら、何が起きてかを見つけたら、何が起きているかを見けたら、何が起きているかを見たら、何が起きているを見つけたら、何が起きているかを見つけたら、何が起きているかを見つけたら、何が起きているかを見つけたら、何が起きているかを見つけたら、何が起きているかを見つけたら、何が起きているか、何が起ているか इसको सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है मुझे कह सकता है कि भाई टेलीफोन नंबर के साथ वॉटर कार्ड नंबर फोन कंपनी को दे दो और फोन कंपनी से वो वॉटर कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर की लिस्ट मंगा सकता है मतलब कैसे मंगा सकता है एमपी है वो पीएम को कह सकता है कि मुझे फोन नंबर वॉटर कार्ड नंबर की लिस्� तो एमपी उनको एसएमएस भेजके बोलेगा कि आप डिसाइड करो कि आपका कौनसा नंबर रजिस्टर करना है इस सिस्टम में उसी नंबर से एसएमएस आएगा अब मानलो एमपी को एक लाख एसएमएस आए और उनमें से कुछ पे वोटर कार्ड का वो नंबर रजिस्टर नहीं है का तो एमपी का जो कंप्यूटर है वो उनको रिवर्स एसएमएस भेज सकता है कि भ एक वोटर का एक ही मोबाइल नंबर होगा अब तो भी क्वेश्चन आता है कि एक लाख लोगों ने एसएमएस भेजा एक ही दिन में ऑर्डर भेजा कुछ भी ऑर्डर भेजा जैसे कि अभी मैं ऑर्डर आज ही भेजने वाला हूं कि एक सांसद ने वंदे मातरम के टाइम वॉकआउट किया अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एमपी को सजा दे स पूछने के लिए पैसा ले रहे थे ये घटना है कुछ 2006-2007 के आसपास की तो सोमनाथ चटर्जी ने पार्लियामेंट में रेजुलेशन रखा था कि इन 10-15 एमपी जो भी है इनको पार्लियामेंट से नौकरी से निकाला जाए पार्लियामेंट ने वो प्रस्ताव पारित किया था और वो 15 पार्लियामेंट की नौकरी गई थी उनको 私の家に住んでいる時に私が住んでいる時に、東京の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の अब इस तरह से 50 करोड़ नागरी के दी SMS से ऑर्डर भेजते हैं तो वो MP तीन महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा जो कि एक अच्छा वार्निंग है वो दोबारा ऐसी आरक्षत करे तो फिर छह महीने के लिए सस्पेंड करो फिर से ऐसी आरक्षत करता है तो उसको पार्लियामेंट से निकाल दो पहला क्राइम है उसका तो मेरे ख्याल の解問題は、MP を使って、s を使って、SMS を使って、今、時間がかかるようここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここでって、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、こで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで使って、ここで MPK MP server は、これがプリ registered shortcode で、short MPK computer は、SMS「Thank you for sending a shortcode!」。Your approval has been, your opinion has been registered. तो यदि 10 लाख लोग SMS भेजते हैं जिसमें वो शॉर्टकोड एक ही शॉर्टकोड मौजूद है, तो एमपी को वो 10 लाख SMS पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं एमपी के स्टाफ को 10 लाख SMS भेजकर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एमपी का जो कंप्यूटर है, जो SMS को प्रोसेस कर रहा है वही देख लेगा कि ये 10 लाख SMS में ए もしこれが使われているは、e XPLMP が1 r マー e XPLMP opposed VM が1で使われているので、そして、スペースを3で使そしているので、ここで使われているので、私はもう SMS を押してください。私はもう SMS を押してください。私はもう SMS を押してください。 तो इस तरह से 10-15 लाख SMS की प्रोसेसिंग हो सकती है अब अधिकतर नागरियों को के मुद्दे कॉमन होते हैं तो नागरिक खुद चाहता है कि उसका ओपिनियन रजिस्टर हो इसलिए वो शॉर्टकोड ही पसंद करेगा यदि ऑलरेडी शॉर्टकोड उसको मिल जाता है तो जहाँ तक होगा वो शॉर्टकोड के जरिए ही भेजेगा अब शॉर्ट ますそれが難しいこと SMS は160 c c t e r つの1つの1つの1つ1つの1つの1つの1つの1つの क्योंकि बहुत लंबा SMS हो तो पढ़ने में, scrutinize करने में difficulty होती है, तो MP एक और तरीका रख सकता है, कि हर एक MP के अंदर के पास पाच्छे office चलाने का budget होता है, कम से कम एक office चलाने का तो budget होता ही है, बाकी पैसा उसको party से मिलता है, मनलो party नव भी दे, तो एक दो office तो � オーコーローフリーメカムラビディネコタイアロテンソシャルポリティコーエンピー genuinely カラーイトボサレローボーテンキビメロフィスカリパダイアポスコユスカスカトウスメウォーサプチファニチュアブリエンピカスタフジャケディアフテメディドディンビバッタイグディンビバッタイトビマケローグマペジャケエフィディディデスカティフィディディトゥスキプリプロソレエエエンピカアアアミエウォースコースカンカレガエンピエクバディレガキアンバイスノコスイルイルギアディファミシャンニリカ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 मैसेज、uh, है पूरा का पूरा लंबा वो आप मुझे टाइप करके एफिडेविट पे दे दो मैं उसको स्कैन करके अपने वेबसाइट पे डाल दूँगा और जिन जिन नागरिकों को वो एसएमएस मुझे भेजना है वो मुझे शॉर्टकोड भेजे तो शॉर्टकोड कैसे हो सकता है कि जैसे मेरा वॉटर कार्ड नंबर है शॉर्टकोड के दो हिस्स सीरियल、uh, नंबर है उस पर्टिकुलर आदमी का वो तो इस तरह से मैंने、uh, मैंने एफीडेविट दी और मैंने लिखा कि भाई मैं शॉर्टकोड चाहता हूँ 003 तो मेरा वोटर कार्ड नंबर है DDV 2444 वॉटरवर 245 तो मेरा शॉर्टकोड हो गया DDV 24485 .005 ये शॉर्टकोड हो गया उस पर्टिकुलर पूरी एफीडेविट का अब वो しいいもし、このショットコードを読み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込み込 पानी का बिल नहीं भरेंगे इस तरह से दस लाख एप्लिकेशन पूरे दिल्ली में से गलत किए और फिर वो दस लाख पुथा ट्रक में लेके शिलाधिक्षेत के घर गए उसको ऑफिस गए शिलाधिक्षेत को देने के लिए तो मैंने सजेशन दिया था रविंद्र भाई को कि भई आप ये करना करो काव जो भी रद्दी कटी करनी है पर आप अपने व जो भी दो-चार मुद्दे हैं, जैसे कि electricity company का regulator है, वो change करो, क्योंकि electricity company के dham है, वो regulator approve करता है, और regulator ने पैसे लेके ज़्यादा दham approve किये थे, जैसे regulator के पास power है, यह कहने का, कि यह transformer तुमने खरीदा, 1000 करोड में, कोई equipment, वो बाजार में तो 500 करोड म एविडेंस भी मिल गए थे वो कुछ कुछ कि जैसे अनिल भाई अम्मानी ने क्या किया था कि उसी की एक कंपनी थी तो चाइना से उसने कुछ इक्विपमेंट खरीदिया कहीं से खरीदे पता नहीं मुझे 500 करोड़ का इक्विपमेंट कंपनी कोई और कंपनी उसी के नाम की थी उसने 500 करोड़ में खरीदा और फिर उसने दिल्ली इलेक्ट्र तुम खुद बर्दाश्त करो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के सर पे से 500 करोड़ आएगा और इस तरह से बिजली का बिल कम होगा। खैर, वो सारे पावर रेगुलेटर के हाथ में हैं, तो एक सीएमएस ये भेज सकते हैं कि भाई ये रेगुलेटर को नौकरी से निकालो और पुराने वाले रेगुलेटर को रखो, फिर दूसरा राइट टू रिकॉल इ उसका एक दो लाइन तीन लाइन का समरी एसएमएस के द्वारा भेज सकते हैं कि मतलब कि दिल्ली के जो एक करोड़ वाटर है वो सीधा एसएमएस से अपने एमएलए को ऑर्डर भेजें कि भाई इतना इतना काम कराना है और यदि शिलाधिष्ठित जी का मोबाइल नंबर मिल जाता है तो और अच्छा उसको भी लोग भेजें एक आदमी है वो मैंने का कोई प्रूफ रहेगा एक तो phone company के record में रहता है, क्यों record में रहता है, कि MLA का number है, MP का number है, वो VIP का number है, लोग उस पर गालियां भेजे, धंकी भेजे, वो सारे problem हो सकते हैं, इसलिए rule है कि VIP number पे कोई SMS आता है, तो उसको एक साल तक store करना पड़ता है, मानलो MP ने delete क और यदि वो भी मानलो record डिलीट कर देते हैं, नहीं देते हैं, प्रूफ करना हो, तो आप MLA citizen को एक और request करो कि भाई आप जो MP को order भेदते हो, उसकी एक copy आप, आप के server के, जो भी उनकी party का server है, उस पे एक भेद्दो तो सारे नहीं तो 30-40% citizen तो भेजेंगे और शाया सारे भी भेद्द もし MLA うなものが出てきているので、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、そのの時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、そのては、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時その時は、その時は、そのその時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、の時は、は、そのの時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、そのの時は、その時は、その時は、その時は、その時その時その時は、その時は、その時は、の時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、 10万う1で何をるかを知っているかる1を知っているるかを知っているいるかを知っているかるかを知を知っているかを知っているかを知っているかっているかを知ってを知いているかいるかを知ってっているかを知ってを知いているかいるかを知っているかを知っていいるかを知っいるかをを知いているかいるかを知かを知っているかを知るかを知っているかを知っているかを知っを知いているかを知を知いているかを知って どういう意味ですか छानता फिरेगा कि भाई ये आदमी ने एक लाख पोस्टकार्ड की थप्पी पड़ी है उसमें मैं ढूंढता फिरू कि भाई ये आदमी ने कहीं दस पोस्टकार्ड तो नहीं भेज दिए ना जबकि एसएमएस में तो यदि एक ही आदमी एक ही एसएमएस चार बार भेजता है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको कंबाइन करके रख देगा कि भाई � MLA が、Chief Minister が、Uska automated processing に、Usata。Manloki, Upper, E. Kasli letter, Niche Kasli letter, or Beachme Sarekore Kagaje.Topataka sechelegaki, Jo Tapia, Usmes, Kitna Sli letter, or Kitnekore Kagaje, Japtaki, Ekeko, Chanana Jai.To j a k i in short, letter Vejna, Yaniki, Sarike, Sari r a d h i h e SMS automated processing m s はオ o s t effective s y s a n i SMS は何ないですが今はあなたが SMS を見つけた時にあなたが SMS を見つけた時にあなたが s m p をに SMS を見つけた時にあなたが SMS を見つけた SMS を見つけた SMS を見つけた時にあな SMS を見つけた SMS を見つけた時にあなた SMS を見つけ S S मैं अकेला आदमी नारेबाजी करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा कोई भी काम यदि अकेला आदमी अकेला ही करता है तो कभी कुछ नहीं होने वाला तो वो तो इक्वल इक्वल आर्गुमेंट हो गई क्वेश्चन ये कि यदि 40 करोड़ नागरिक एसएमएस से ऑर्डर देते हैं कि ये कानून हमें गैजेट में छपवाना है तो वो कानून ग एमपी इस बात को गैजेट में नहीं छापते हैं, तो अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह एमपी को या पीएम को मिलने जाएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि 40 करोड़ लोग कागज़ लिखेंगे, तो अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह जाए ना जाए कोई गारंटी नहीं है क्यों? क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ़ Pues、マーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマすマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーとーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマのマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー चालीस करोड़ का, पैंतीस करोड़ हो सकता है, तीस करोड़ हो सकता है, पर ये नहीं कि 2000 लोगों ने बोला कि ये काम करो और महात्मा उधम सिंह वो काम करने के लिए चल पड़े। अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह आप गूगल करना, अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह या सिर्फ उधम सिंह पे। उधम सिंह ने लंदन जाक हजार पंद्रासो लोगों को आ, की हत्या की थी और उसने माइकल ड्वायर गवर्नर माइकल ड्वायर के कहने पे की थी गवर्नर माइकल ड्वायर का ऑर्डर था कि इस तरह की कहीं भी मीटिंग हो और यदि तूने बड़े पैमाने पे गोलियां नहीं चलाई तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूँगा जनरल डायर तो अपने आप अप में दोषी था ह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 उसको अखबार में अपना फोटो चप्पा ना था, तो उसने ऐसा कोई प्रलोभन नहीं था उसके माइंड में पैसे का, फेम का कुछ भी, उसने एक ही बात पे माइकल ओडवार को फांसी दी थी कि भाई भारत के मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि माइकल ओडवार को फांसी हो, इसलिए उसने लंदन जाके माइकल ओडवार को फांसी की सजा दी थी। म 私のことを言うと、何を言うかを言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、が言うと、自分が言うが言うと、自分が言うと、自分が言うと、自分が言うと、 तो उसको जुटलाना इतना आसान नहीं है। यदि उसको जुटलाना आसान है तो तो बैंक सारे बंद हो जाएंगे, रेलवे भी बंद हो जाएगी। क्योंकि रेलवे भी आजकल एसएमएस से टिकट बुकिंग हो रहा है, फीडबैक आता है। ये बैंकिंग का भी बहुत सारा काम आजकल मोबाइल पे आता है, एसएमएस को फ्रॉड करना और फ マネージャーのサーバーのサーバーききのサーバ、er. ーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサーバーのサのサーバ यदि 50 करोड़ लोग SMS भेजेंगे, तो MP डर जाएगा नहीं डरेगा। 10 करोड़, 50 करोड़, क्या 100 करोड़ लोग SMS भेजेंगे, तो भी MP PM नहीं डरने वाले, लेकिन 50 करोड़ नागरिक जब SMS से एक ऑर्डर भेजेंगे, तो अहिंसा मार्ती महात्मा उधम सिंह, MP को PM को मिलने जाएंगे, और ये प्रूफ क्या、है? मिलने जाएंगे, कि आज देखो कुछ कुछ बातों का मुझसे प्रूफ मांगते हो मुझे कोई बुरा नहीं लगता पर ऐसी बातें जो कि इतिहास में कभी नहीं हुई वो कभी कभी आप मान जाते हो जैसे कि 500 नए एमपी तुम चुन के भेजोगे वो आम आदमी पार्टी के हो या बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो और उनमें से 400 बिकेंगे नहीं ये आज तक कभी नह अरविंद गांधी के नए 500 एमपी आएंगे पार्लियामेंट में 2014 में 500 में से 400 बिकेंगे नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ एक रीसेंट एक्सांपल में आपको दूं तो अक्टूबर 2010 में वेरावल गुजरात में एक टाउन है वहाँ की मिनिसिपालटी है वहाँ मिनिसिपालटी में 45 45 जितनी सीट है लोगों ने बीजेपी को उनके 25 आदमियों को चुना जन जागरूकता मंच करके उन्होंने एक नई पॉलिटिकल ग्रुप बनाया था उसके 25 आदमियों को चुना वहाँ का कोई लोकल अरविंद गांधी था एंटी करप्शन ये वो सब कुछ और एक साल के अंदर उसके जो 25 आदमी चुन के आए उनमें से 23 बीजेपी में ज्वाइन हो गए वो भी बीजेपी में है आजक और अब वहाँ पे बीजेपी में वेरावल में बीजेपी की मिलिशिपार्टी आ गई एक ही साल के अंदर अक्टूबर 2010 में उनको चुना लोगों ने और अक्टूबर 2011 को जिस डेट पे वो चुने गए थे उसी डेट पे 23 लोगों ने बीजेपी जॉइन की 25 लोग जो चुने गए थे और दो लोगों ने कांग्रेस जॉइन की तो ये बिकने क जितने भी 350, 370 नए एमपी चुनकर आए, उनमें से 70, 80, 90 परसेंट एक हफ्ते के अंदर बिक गए थे। और आप ये पूछोगे भाई कि क्या सबूत है कि 40 करोड़ नागरिक यदि एसएमएस से ऑर्डर भेजेंगे तो महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे भाई महात्मा उधम सिंह ने कभी प्रजा को निराश नहीं किया 1947年にアサディミリティーを見つたのは、アサディミリティーのマーマウダム・シンセミリティーのマーマー・ウダム・シンセミリティーのマーマー・ウダム・シンセミリティーのマーマー・ウダム・シンセミリティーのマーマー・ウダム・シンセミリティーのマーマー・ウダシンセミリティーのマーマー・ウダム・シンセミリティーのマーマーマー・バガー・シンセミリティーのマーマー・シンセミリティーのマー ओम शब्द में सारे 33 करोड़ देवी देवता आ जाते हैं वैसे अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह के चार शब्दों में वो सारे हजारों लाखों क्रांतिकारी आ जाते हैं जिनमें अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह का अंश है उनकी तरह की उनकी प्रकृति है तो उन्होंने कभी प्रजा को निराश नहीं किया कि यदि प्रजा अब क्वेश्चन आता है कि अंसामूर्ति माधव उधमसिंह प्रधानमंत्री को कहेंगे कि भाई 40 करोड़ लोगों ने 50 करोड़ लोगों ने आपको ये एसएमएस भेजा और ये एसएमएस आपको गैजेट में छापना है तो प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी तो ये भी नहीं हुआ आज तक चर्चिल के बाद आजादी मिली ब्रिटेन में चर Second World War के time उसको भाई था कि हिटलर के जासूस ब्रिटन में है वो उसको मार डालेंगे तो उसके बंगले के असपस security थी उसके bedroom के भार दो bodyguard रहते थे पूरी security का चाल था और जब विद्रोश शुरूए भारत में तो ब्रिटन के प्रधान मंत्री ने वो security पांच गुनी कर मतलब second world war में जितना भई नहीं था बाद में security कम हो गए क्योंकि second world war के बाद भई कम हो गया था लेकिन भारत में जब विद्रो शुरू है तो ब्रिटन के प, प, जो、uh, secretary of state था क्योंकि बदनलाल धिंगरा ने secretary of Indian affairs उनको फांसी पे चड़ाया था मात्मा बदनलाल ブリトンのラジャーは、ブリトン y ラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジャーは、ブリトンのラジーは、ブリトンのラジーは、ブリトンのラジーは、ブリトンのラジーは、ブリトンのラジーは、ブリトンのラジーは、 तो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम जितनी सिक्योरिटी थी उससे अपनी सिक्योरिटी पांच गुनी कर दी क्योंकि उनको भाई था कि भाई भारत से जिस तरह से तीन चार लोग लंडन में आके दो तीन लोगों को फांसी पे चढ़ाता वैसे भारत से इस बार बीस चालीस पचास लोग आके उनको फांसी पे ना चढ़ा दे औ तो ऐसा मूर्ति महात्मा उधमसिंह प्रधानमंत्री को मिलेंगे और प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं मानेंगे ये असंभव किस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5000 साल में ऐसा नहीं हुआ पिछले आप 5000 साल में किसी भी नेता ने महात्मा उधमसिंह की बात को मानने से इनकार नहीं किया तो प्रधानमंत्री उनकी बात मान लें みんなが言うと、もし1つの事を書くと、SMS が、right、<t> 1つ MP が1つの事を書くと、そ g e を書くと、e の事を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書く t 何を書くと、何を p くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書くと、何を書 498 IPC498 は、498は、ナーコテストが compulsory です。 जो जैसे कि दहेज उत्पीड़न का कानून है, बलात्कार का कानून है, हरेसमेंट का कानून है, छेड़खानी का है, तो उसमें यदि प्राइम ऑफ़ एसी डाउट एस्टेब्लिश होता है, तो नार्को टेस्ट इन पब्लिक कंपलसरी करना चाहिए, जो करप्शन के केस हैं, उसमें नार्को टेस्ट इन पब्लिक कंपलसरी करना चाहिए,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 उनके लिए पोस्टल बैलेट का सिस्टम है। तो उनको कोई इटाली भेजने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको इटाली जाने की परमिशन दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि वापस नहीं आएंगे। फिर शर्तें मान लीं उनकी सारी कि वो इटालियन एम्बेसी में रहे। जो भी शर्तें है का ड्राफ्ट यहां पे section 7.2 में दिया है, यह मेरी right to recall party manifesto में, तो आपको जो भी SMS ठीक लगते हैं, वो आप उसे बेजना शुरू करो, अब मैं next video है, मेरा अगला video इसमें मैं इसके logistics से related कुछ question, answer करूंगा और इसमें जो भी इस मुद्दे पे जो effective आये हैं, उसमे